शिवरात्रि महोत्सव में आप सभी का स्वागत है जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, चेंबूर निवासी प्यारे भाई और बहनों आप सब के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर आपके गांव, श्री समर्थ नगर यहाँ पहली बार श्री अमरनाथ बाबा का

बर्फ का शिवलिंग जिसका आप करेंगे दिव्य दर्शन आप सभी सपरिवार आइए और बर्फ का शिवलिंग का दिव्य दर्शन कीजिए अमरनाथ बाबा का दिव्य दर्शन कीजिए इस महाशिवरात्रि पर श्री अमरनाथ बाबा का दर्शन पाकर अपने आप को धन्य बनाइए आइए स्वागत है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय

चेंबूर शाखा आप सभी का स्वागत करता है आयोजक प्रजापिता ब्रह्म कुमारी चेंबूुर शाखा ब्रह्मा कुमारी चेंबूुर शाखा को 2014 में 40 फीट ऊंचे शिवलिंग एवं 2015 में 42 फीट ऊंचे हिमालय अमरनाथ की आकृति के लिए

वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है शिवरात्रि महोत्सव में आप सभी का स्वागत है प्यारे भाई और बहनों पूरे परिवार के साथ आइए तारीख 17 फरवरी शुक्रवार 18 फरवरी शनिवार 2023। हजार जी हाँ सुबह 8 से 12 और शाम 4 से 9, भूलिएगा नहीं

स्थान है ओमकारेश्वर शिव मंदिर समर्थ नगर विकास मंडल शिवसेना शाखा क्रमांक एक सौ पचपन इसके बाजू में विजय सेल्स के सामने साइन ट्रॉम्बे रोड सुमन नगर चेंबूर मुंबई इकहत्तर

जी हाँ इस मेले का मुख्य आकर्षण भारत के प्रसिद्ध अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन शिव दर्शन प्रदर्शनी त्रिदीय राजयोग शिविर बिल्कुल निःशुल्क सस्ती कीमतों पर आध्यात्मिक साहित्य अधिक जानकारी के लिए सेवा केंद्र पर संपर्क करें 201

स्लैश टू जीरो फोर सफल गंगा कॉम्प्लेक्स निरंकारी भवन के बाजू में आरसी मार्ग चेंबूर मुंबई सेवेंटी फोर संपर्क करें नाइन एट सेवन जीरो नाइन नाइन वन फोर सिक्स वन या फिर नाइन सिक्स फाइव थ्री सिक्स फोर सेवन थ्री वन जीरो हमारा ईमेल आईडी है चेंबूुर डॉट एम एट द

बीके तो प्यारे भाई और बहनों पूरे परिवार के साथ आइए और श्री अमरनाथ बाबा का दिव्य दर्शन कीजिए इस महाशिवरात्रि पर अमरनाथ बाबा का दर्शन और ज्ञान पाकर अपने जीवन को

भरपूर कीजिए आया शिवरात्रि त्योहार चलो रे शिव वंदन करें

वहा चलो ऋ शिव वंदन करे आया शिव तो चलो ऋ शिववंदन